राज सुतहीं तब, तो तब दीना नारी समेत गबन बनकीना तीरथ बर नई मिश विख्या अतिपुनीत साधक सिद्धिदाता बसईता मुनि सिद्धि समाज ये हरस चलो मनु राजा पंथ जाति सो हई धीरा, ज्ञान भगत जनु थरे शरीरा पंखे जाय धेनुमतु धीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म नहीं पुराना धरमधुरंधर परशिजानी पुरा द्वादशर मंत्रुनी जप सहितग वासुदेव पद पंकुर दंपत मन अतिलागर राम चंद्र की जय पवन सुध हनुमान की जय तो भाई सद संतन की जय ये भारतीय संस्कृत की रूपरेखा रेखा यही है निवृति मार्ग प्रवृति मार्ग और प्रवृति मार्ग में भी चार आश्रम की व्यवस्था के जीवन में व्यक्ति जो है ग्रस्त जीवन के बाद सब बानप्रस्थ जीवन सन्यास का जीवन जिए तो वो सब उसी की वो जो भारतीय संस्कृत तो अनुसार जो रूपरेखा है वो इसमें प्रस्तुत करते हैं और इसमें जो अड़चन आती है उसका भी उल्लेख कर दिया इनके बहाने मनु के कि मन को अब ये जब व्यक्ति ग्रह जीवन जीते जीते व्यक्ति उसमें इतना लिप्त हो जाता है कि बानप्र जीवन जीने और सन्यास के जीवन जीने की उसकी प्रवृत्ति नहीं होती उधर की तरफ जो इंक्लिनेशन होता ही नहीं तो ये एक समस्या आती है जैसे मनु को आए लेकिन अगर वो धर्म का और शास्त्रों का अवलोकन करता रहे तो उसे प्रेरणा मिले उसे लगे कि नहीं हमको ये अब करनी चाहिए तो जब वो व्यक्ति को अपने भीतर भी चाहे विषयों में चाहे इतनी तो आसक्ति हो तो भी उसको जबरस्ती करके फिर इस प्रकार से क्योंकि यही धर्म है क्योंकि यही शास्त्र है क्योंकि यही हमारी संस्कृति का विधान इसी प्रकार का है ऐसे समझ करके उसको थोड़ा शक्ति लगा करके जबरस्ती करना पड़ता है एक तो ये अपनी तरफ से भीतरी जो बाधा पड़ती है उसको किस प्रकार से मनु ने तोड़ा ये दिखा दिया ये तरीका है और दूसरी एक बाहर सही बाधा आती है वह वर्णन करते हैं बाहरी बाधा क्या होती है कि परिवार के लोग स्वयं नहीं छोड़ते वो चाहते हैं कि जो है चाहे इतना वृद्ध हो जाए चाहे इतना कुछ भी हो जाए रहे घर में जाने नहीं देना चाहते उसे तो वो जो क्या करते हैं वो बरबस राज सुन ये बात उसने बता दी इनको जो है ये है उत्तान को मनु ने उत्तान को राज दिया और जबरस्ती दिया जबरदस्ती को मैंने कि उत्तान पाद राज लेने को तैयार नहीं रहे होंगे मनु ने कहा होगा कि आप तुम राज्य करो अब हम जाएंगे बन में अब हमारा काम आ गया बाना प्रस्ती जीवन सन्यासी जीवन, जीवन जीना है अब हम राज्य नहीं करेंगे इसलिए अब तुम राजा बन जाओ तो बानुपाद ने कहा होगा कि अरे कहा आप बन में जाओगे तकलीफ उठाओगे आप यही रहो भगवान का भजन करो राजा भी आप बने रहो युवराज हम है ही है सारा राज्य की व्यवस्था हम करेंगे आपके सिर्क ऊपर कोई भार नहीं आयेगा आपका इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा आप आराम से अपने रहो यहाँ खूब ठीक टाइम से आपको खाना पीना मिलेगा सारी व्यवस्था रहेगी ऋषियों मुनियों को बुला लो सत्संग खूब कर लो लेकिन ये क्या जरूरत है कि आप यहां से जाओ तकलीफ उठाओ अपन में पड़े रहो ये क्या जरूरत है बहुत समझाने के ने उनको कोशिश की उनको लेकिन मनु ने उनकी बात को नहीं कहा अब हमारा ये जीवन इस समय जो है ये राज्य सुख भोगने के लिए नहीं है भौतिक जीवन की जो फैसिलिटीज है सुविधाएं है उनको भोगने के लिए हमारा जीवन नहीं है अब तो हम जाकर जा करके बनमी रहेंगे वैराग्य जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है ये सुविधाएं जो है यहाँ पर ये हमें कल्याणकारी हमको नहीं दिखाई देती इसलिए उन्होंने आखिरकार जब बहुत अपने पुत्र के साथ बातचीत हुई कहासुनी हुई तब मन ने कहा कि तुम्हें राज्य लेना हो तो ले लो तुम्हें हम तुम्हारे सिर के ऊपर अपना मुकुट रख दे उसका फंक्शन बना दे अपने सामने और न कुछ तुम्हें करना हो तो हम तो चले ही जाएंगे फिर तुम अपने आप जो तुम्हारे मंत्री लोग और तुम्हें जो कुछ करने हो राज्य को लेना लेना न लेना हो न लेना तब उत्तान ने कहा अच्छा जाति हो तो अपने सामने सारी व्यवस्था कर फंक्शन कर तो उसके बाद फिर मनु ने उनको फिर एक फंक्शन करके कि अब राजा उत्तान हो गए अब हम राजा नहीं है वो सबके सामने प्रजा के सामने डिक्लेयर कर दिया गया दास सिंहासन पर वो बाकायदे उत्तान बैठा दिए गए मुकुट दंड उनको हाथ में दे दिया गया मंत्री लोग सब उनका आदेश पालन करने लगे राज्य की व्यवस्था उनकी चल पड़ी बस उसके बाद ये छोड़ करके राज्य छोड़ करके चले आए बरबसा और नार समेत गवन बन कीना। अब जो मन चल दिए तो उसके साथ साथ जिनकी पत्नी थी वो भी उनके साथ चली ये सारी व्यवस्था मन की अपनी थी लेकिन उनकी पत्नी जो शत्रुपा थी उन्होंने भी मन का अनुसरण किया अब बानप्रस जीवन में दोनों प्रकार के विधान शास्त्र का मत ये है कि व्यक्ति को पुरुष को तो तृतीय अवस्था में बाना प्रस्थित जीवन स्वीकार ही कर लेना चाहिए और अपनी पत्नी को समझाना चाहिए कि तुम घर में रहो अपने पुत्रों के साथ में रहो तुम्हारे पौत्र हैं, उनको पौत्रों को खिलाओ तुम्हें एक विशेष आनंद जीवन का प्राप्त होगा उसमें रहो तुम यहाँ पर अगर पत्नी को ये पसंद आ जाए बात यहाँ बहुत अच्छी बात बता रहे हो पौत्रों को खिलाओ घर के उसमें सब पुत्रों के साथ में रहो परिवार के साथ में रहना बड़ा अच्छा लगता भी है उनको तो ये सब उनको अच्छा लगे तो उनको यही समझाना चाहिए लेकिन फिर पत्नी को भी बहिरा आ जाए पुरुष की तरह से हाँ ना ना, ना ना ना हमें तो यहाँ पुत्रों के साथ रहने नहीं है हमें तो पुत्रों के साथ रहने नहीं है तो फिर उनको ये भी है कि पुरुष को चाहिए कि अपनी पत्नी को भी साथ ले जाए बानव जीवन में दोनों को साथ रहने का अधिकार है हुँ? मनु चले और उसके साथ साथ शत्रु भी उनके साथ चले और दोनों ण्य <misterisation> की तरफ चल दिए ये सब राजा जो थे ये है अयोध्या में राजा थे मान लो मन तो अयोध्या से नैमिषारण चले आये नारी समेत गवन बनकी और तीर्थ बर नैमी आए नैमिशारण जो तीर्थ तीर्थ तो, तीर तो समय था वहाँ पर पहुंचे अति पुनीत साधक दाता वो तीर्थ स्थल था और वहाँ पर बहुत से ऋषि निवास कर रहे थे पहले से बहुत से बानप्रस्थित थे और वो सब अपनी तपस्या कर रहे थे भगवान का भजन ध्यान चिंतन पूजन इत्यादि योग साधना योगासन तैयारी इंद्रिय संयम इत्यादि ये सब कार्य वहां पर लेकर के करते थे तो यही सब जो है वहाँ जहाँ और लोग इस प्रकार से बानप्रस्थी जीवन जी रहे थे निमिशारण्य में वहीं पर मन सतरूपा पहुंच गए वो स्थान अति पुनीत साधक सिद्धदाता साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला वो बड़ा अच्छा स्थान साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाले मान साधक लोग वहां पर जाए तो फिर वो योग साधना करते हुए सत्संग के द्वारा धीरे धीरे उनका मन शांत हो जाता है सिद्धि के माने है प्राय सिद्ध के माने यही है कि मन का शांत हो जाना और संतुलित हो जाना अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आमे तो भी मन विचलित न हो शांत बना रहे नियंत्रित बना रहे ये सिद्धावस्था तो अब ये सब सिद्धावस्था उस समाज में जहां समाज में राग रागद्वेश चलते हैं काशनी सुनी होती है खिंचातानी बहुत होती है और वहां पर कोई साधना इस प्रकार की करता नहीं उनके बीच में रह करके इस प्रकार से अगर कोई साधना करे मन को शांत रखने का प्रयास करे तो कठिन पड़ता है लेकिन तीर्थ स्थल इस प्रकार के अनुकूल वातावरण है जहां व्यक्ति रह करके इस प्रकार की साधना करे तो उसे जल्दी ही सफलता इस प्रकार की प्राप्त हो सकती है तो बस ही तहा समाजा ये कारण है क्योंकि क्यों क्यों वो स्थल जो है नण क्यों ऐसा पवित्र स्थान है क्यों वहां पर साधकों को सिद्धि प्राप्त हो जाती है क्योंकि बसई तहा मुनि सिद्ध समाजा वहां सिद्धों का समाज वैसे ही रहता है पहले से मैने एक परंपरा चलती है कि मैने पहले से जो लोग आए हुए हैं वो लोग वहां पर तपस्या करते करते दस साल पन्द्रह साल बीस साल तपस्या की तो उनका मन चित्र शुद्ध हो गया शांत हो गया अब दूसरे जो नए व्यक्ति आकर के उनके बीच में रहे आकर के तो वो देखते हैं कि यहाँ के रहने वाले जितने लोग हैं ये बड़े ही संयमी व्यक्ति हैं शांत रहने वाले हैं संतुलित रहने वाले हैं तो उन्हीं के बीच में जब ये नया व्यक्ति आता है चाहे इसके मन में वैसा शांत और संतुलन ना भी हो तो उनके बीच में रह करके उसके अंदर आ जाता है और ये व्यक्ति भी थोड़े दिनों के बाद में उसी सिद्धावस्था को पहुंच गया और उसके बाद में जब दूसरे लोग आते हैं वहां पर तो उन लोगों को भी इनसे फिर ये सहायता मिलती है तो ये बानप्रस्ती जीवन का भी एक परंपरा चलती है कि एक समाज जो है एक वरिष्ठ समाज है उसने पहले साधना की है और एक उच्च स्तर पर पहुंच गया है फिर एक दूसरा समाज आता है उस उनके साथ जुड़ता जाता है फिर आता उनके साथ जुड़ता जाता है और जुड़ करके वो भी उन्हीं प्रकार की स्थिति प्राप्त करता जाता है इस प्रकार के जो है वो हो, जैसे नैमिषारण्य आश्रम में स्थान है तो वहां पर सब ऋषि मुनि पहले से बात कर रहे हैं और वे लोग सिद्धावस्था को प्राप्त किए हैं बस नहीं मुनि सिद्ध समाज मुनि लोग रहते हैं सिद्धों का समाज रहता है और ये हर्ष चले मनो राजा बस वही के लिए बड़े प्रसन्न हो करके राजा मनु उसी ओर चल दिए नायण्य की तरफ पहले राजा थे इनको मालूम था कि वहां नीम में इस प्रकार शिव निवास कर रहे हैं तो हमें भी वहां चलना चाहिए इस प्रकार से वहां गए और जब उस ओर जा रहे हैं तो बड़ी प्रसन्नता के साथ जा रहे हैं एक बात ये भी देखो कहाँ ये हर्ष चले हो तो तुलसीदास बताना पड़ा कि बड़े प्रसन्न होकर के मनु जा रहे हैं ऐसा नहीं है कि राज्य छोड़ के मन चले हैं तो रोते रोते उदास उदास आंसू बहाते जा रहे हैं हाय हाय क्या बता मैं बानप्रसी आश्रम भी हमें जीना पड़ेगा और घर का राज्य सारा सुख हमारा छूट जाएगा तो दुखी दुखी जा रहे हो और बानप्रसी जीवन वहां जाकर के जी करके जो भी जीवन वहाँ पर का त्याग का जीवन दुख पूर्वक जीने के जा रहे हो तो ऐसा उनको दुख नहीं प्रसन्नता प्रसन्नता का माने ग्रस्त जीवन के जो सुख है ये बानप्रसी जीवन का सुख उससे सौ गुना ज्यादा है इस बात को समझते हैं इसलिए समझ करके जो भौतिक जीवन और ग्रह जीवन का जो सुख था उससे कोई बड़े महान सुख को हम प्राप्त करने जा रहे हैं इस बात की प्रसन्नता के कारण से वे बड़े प्रसन्न वहां चले जा रहे हैं ता ये हर्ष चले हुए मनोराजा अपंथ जात सोह मत धीरा और रास्ते में चले जा रहे अब तुलसीदा जी वर्णन करते हैं रास्ते में जाते हुए कैसे सोहत कैसे शोभामान हो रहे हैं एक उदाहरण बताते हैं कैसे, कैसे? कहते हैं कि जैसे ज्ञान भगत जन भरे शरीरा जैसे ज्ञान और भक्ति ये दोनों सही धारण किए हुए जा रहे हो ऐसे जा रहे हैं अब देखो हमेशा बात ये होती है कि इस सूक्ष्म वस्तु को समझाने के लिए स्थूल का उदाहरण दिया जाता है ये कविता में भी इसी प्रकार से काव्य में भी है कि भाई बड़ी सूक्ष्म बात है उसको समझा दो कोई बाहरी दुनिया की मोटी बात बता करके उदाहरण देकर समझा दो लेकिन काव्य में इसी बात को कभी कभी उलट करके ही बताते हैं मन व शत्रुपा तो स्थल शरीरधारी मनुष्य हैं और वो मार्ग में चले जा रहे हैं तो ये तो समझना कोई मुश्किल वाली बात नहीं लेकिन जो उदाहरण देते हैं वो देते हैं सूक्ष्म वस्तु का ज्ञानकार भक्ति का कहते हैं ये कैसे जा रहे हैं कि आगे आगे मनु ज्ञान जा रहा है और पीछे पीछे भक्ति जा रही है इस प्रकार जा रहे हैं ये उदाहरण इस प्रकार का सूक्ष्म उदाहरण तो सूक्ष्म उदाहरण क्यों है ये इसका प्रयोजन है वो ये है कि ये कार्य जो है ज्ञान और भक्ति के द्वारा होना चाहिए व्यक्ति को जब वो बानप्रस्य जीवन में जाए संन्यास जीवन में जाए तो उसे ज्ञान और भक्ति से काम लेना चाहिए। जब ज्ञान और भक्ति होगी तो उसे यही कार्य उल्लासपूर्वक दिखाई देगा सुखपूर्वक ज्ञान पड़ेगा दिखाई देगा और ज्ञान और भक्ति न हुई तो फिर उसको जो है वो उसकी कमी हुई तो यही काम उसने संकटकारी लगने लगेगा तकलीफ देने लगे जैसे बिना वैराग्य बैर, के किसी कारण से कोई व्यक्ति ऐसे संन्यासियों के पास ऋषियों के पास नयिण में पहुंच जाए जो विरक्त लोग हैं उनके पास जाए लेकिन वो उसके मन में वैराग्य नहीं है तो उनके पास जाकर के क्या सोचेगा अपने मन में उसकी बुद्धि में विपरीत बातें आएंगी कि देखो कितना हमारे पास पैसा था और कितना बढ़िया हम काम कर रहे थे और वो हमेशा हर महीने में हजारों रुपए हमारे हाथ में आते थे और कैसे हम उनको खर्चा करते थे और कैसे हमारी सुख सुविधा के संसाधन सुधा थे यहां आ गए बस सुखी रोटी खा लो पड़े रहो सुखी रोटी खा लो पड़े रहो ये भे सबका सवाना छूट गया हा? ऐसे करके व्यक्ति पश्चाताप करेगा क्यों वैराग्य के बिना लेकिन जिस व्यक्ति में वैराग्य होगा वो प्रसन्न होगा कि कहा वो समस्या दुनिया की जंजाल था मायाजाल वो सब छूट गया यहाँ आ करके जो ये है जिस प्रकार के विरक्त जीवन है जहां पर सूखी रोटियां हैं भूम पर जहां पर शयन है जहां पर पहनने के लिए लगोटी मात्र है ये जीवन जो है वो संसारी संपन्न जीवन की अपेक्षा ये श्रेष्ठ जीवन है और ज्यादा सुखी जीवन है ज्यादा महान है ये इस प्रकार के जिसके मन में ऐसा ज्ञान हो ऐसा उसके मन में फिर परमात्मा की प्राप्ति की भक्ति हो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के मन में उत्साह हो तो फिर ये सब त्याग उसके लिए कल्याणकारी दिखाई देने लगे बहुत सुंदर दिखाई देने लगे तो अब ये ये, ये ज्ञान और भक्ति के साथ में ये दोनों वहां पहुंचे तो मानो मन जो है वो ज्ञान के मूर्तिमान रूप है और जो उनके साथ में शत्रुपा हैं, उनकी पत्नी वो मनो भक्ति रूपा है इससे ये भी तुलसी राशि उन्हें बताना चाहते थे कि प्राय पुरुषों में बुद्धि प्रधान होती है और ज्ञान प्रधान वो लोग हुआ करते हैं और स्त्रियाँ जो है वो हो उनकी भावना प्रधान होती है उन्हें भक्ति प्रिय हुआ करती है तो शत्रुपा में भक्ति अधिक थी और मनु में ज्ञान अधिक था लेकिन ज्ञान और भक्ति केवल बुद्धि और हृदय की प्रधानता के कारण से है अन्यथा अपने आप में जो कुछ तत्व है वो हो वो वही तत्व है दोनों एक ही तत्व हैं वही बुद्धि की कुशलता से निकलते हैं तो वो ज्ञान रूप बन जाते हैं और वही हृदय की भावना के साथ में निकलते हैं तो वो भक्ति बन जाती है पर इसलिए जो है इनमें कोई अंतर नहीं है ऊपरी रूप से परिवर्तन इस प्रकार का है ज्ञान और भक्ति का ये दोनों साथ जाते हैं इस प्रकार पहुंचे जाए धेनुमत तीरा तो ये दोनों फिर धेनुमती नदी के पास पहुँचे धेनु के माने धेनु को मने गाय गाय को मन गो तो अब धेनु को मैने गो धेनुमती तो सोन महा धेनुमती कौन सी नदी है लेकिन उसको गोमती है हाँ। तो गोमती नदी के किनारे पहुंचे जाए पहुंचे जाए धेनुमती तीरा गोमती नदी के किनारे दोनों तो ये गोमती जो है देवशारण जो है वो वो गोमती नदी के किनारे तो हरिश नहाने निर्मल नीरा और फिर के वहां की नदी के निर्मल जल गुमती नदी का था उसमें जाकर के दोनों ने स्नान किया माने ये सब लोग इससे पता चलता है कि जब राजभवन से चले तब तो ऐसा नहीं था कि इन्होंने कहा हो कि भाई एक रथ हमको दो नमिशारण तक जाना चाहते हैं इसलिए हम रथ के ऊपर बैठ के जाएंगे रथ रथ वही छोड़ दिया राज्य में उसके बाद ये पैदल चल दिए और आते आते नारण तक मनो पैदल आये साथ में वो कोई सवारी सवारी कुछ नहीं लाए और आकर के फिर यहाँ पे नये में आकर पहुँच गए आकर के तब तक जो है चलते चलते एक दिन में दो दिन में चार दिन में जब पहुँचे हो तब पहुँच गए यहाँ पर आए तो फिर वहाँ गुमती नदी में स्नान किया थकान कान की सबकी दूर हुई पसंद हो चल करके कर आए हर्ष नहाने निर्मल नीरा और आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी वहाँ की जो पहली बता दिया के वहाँ मुनि और सिद्ध लोग का समाज वहाँ बात करता था तो सभी लोग आये मन के पास मिलने के लिए कहा कि मनुब समझते थे कि हमारा राजा यहाँ मनु है और बड़ा धर्मात्मा राजा है सब लोगों का भाई को कुशलता से करता है तो इनके प्रति ऋषि मुनियों के प्रति भी मनु के प्रति बड़ा उनका अच्छा भाव था आदर भाव था तो जब ये आए तो बड़े आदर के साथ अपने राजा के साथ मिलने भी गए और फिर धर्म धुरंधर ऋषि न पर जानी क्या समझ करके मिले की तो धर्मधुरंधर है इसके माने ऋषि मुनि किन आदर करते हैं ऋषियों ने उन्हीं का आदर करते हैं जो ज्ञानवान है जो भक्त हैं जो धर्म धर्मपरायण है उन्हीं की प्रशंसा करते हैं उन्हीं का आदर सत्कार करते हैं तो धर्म दुरंधर समझ करके कि ये मनु धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं इन्होंने राज्य धर्म के राज, धर्मानुसार राज्य शासन किया है इसलिए उनकी प्रशंसा और नृत ऋषि जानी ये नृत ऋषि है मान राजर्ष हैं राजा राजस्व जैसे ब्रह्मर्षि तेज राजर्षि ये कहा कि देखो कि ये जो हैं अब भी इतना जीवन जीते रहे बड़े वैराग्य पूर्वक और धर्म पूर्वक इनका जीवन रहा है और अंत में सब राज्य छोड़कर करके यहाँ आ गए हैं इसके मन ये राजर्स है निरा जीवन जीने वाला अगर कोई राजा हो तो केवल राजा मात्र है लेकिन वही राजा अनासक्त भाव से कर्म करने वाला राजा जनक की तरह से हो और फिर वो भगवान का भक्त भी हो ज्ञानी भी हो तो फिर वो राजा तो है ही है ऋषि भी तो वो राजर्स हो गया तो मनु भी राजर्स है तो राजस्व जो है इन्होंने ये इनको समझ करके मनु जितने वहाँ के सिद्ध मुनि थे जाकर के बड़े प्रेम पूर्वक पुरुवत, आदर पूर्वक उनसे मिले और जहा जहाँ तीर्थ रहे सुहाये कहा वहाँ पर जितने भी फिर सुंदर तीर्थ स्थल थे मुनि ने सकल आदर करवाए माने वो सब मुनि ने राजा को बताया कि देखो तो ये नैमिशारण तीर्थ स्थल है यहाँ जगह जगह बहुत से मंदिर है बहुत से स्थान है चक्रतीर्थ भी वहां कहलाता है नैमिशारण में चक्र तीर्थ मैंने तालाब बना नीचे से पानी निकलता है वो भी तीर्थ स्थल कहलाता है चक्र तीर्थ कहलाता है तो वहां पर भी ले गए मन को दिखाया कहा कि देखो ये चक्रतीर्थ है बड़ा सुंदर जल इसमें भूम में से पाताल से जल निकलता रहता है आसपास बहुत से मंदिर बने हुए हैं उन सब मंदिरों में ले गए वो सब तीर्थ स्थल थे वो सब उनको दिखाए अब वहां पर यह है मनु शत्रुपा वहीं रहने लगी अब रहते कैसे हैं? अब ये बताते हैं वहां पर उनके रहने का तरीका कृष्ण शरीर है, मुनि पट परिधाना अब देखो यहाँ का जीवन बनप्रस्ती जीवन ग्रस्त जीवन से भिन्न प्रकार का है भिन्न प्रकार के माने अब ये कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना मुनि पट परिधाना मुनियों जैसे वस्त्र धारण कर माने अब ये जो है वो राजसी वस्त्र इत्यादि इनको नहीं अब ये नहीं राजा होकर हम आए तो क्या बताओ हमारे पास राजसी वस्त्र है वही पहनेंगे वो सब त्याग दिए राज से ही बस हुआ अब मुनियों की जैसे वहां के मुनि लोग जैसे वस्त्र पहनते थे वैसे ही पहनते हैं। अब ये भी एक अपनी सभ्यता का लक्षण है अब मुनियों के बीच में रह करके इनको भी मुनि और ऋषि बन करके तपस्या करनी है तब ऐसा नहीं कि मुनि पहनते हैं तो ये तो पुराने याद रहे, रहे हैं इनको भाई चूंकि और कुछ वस्त्र प्राप्त नहीं है इसलिए रोटी लगा कर रहने तो इनको रहने दो हम तो राजा हैं हम बहुत सारे हमारे पास कपड़े हैं हम लेकर के आए हैं तो अपने कपड़े पहनेंगे ये कि वहां उनके सामने इस प्रकार से सुंदर कपड़े पहनना ये है अपनी सभ्यता के विरुद्ध जैसे वे लोग सब बानप्रस्ती थे जैसे वे लोग सबके सब, सब मुनि वस्त्र जैसे पहनने उनके अपने वस्त्र थे उसी प्रकार से सादगी के साथ कम से कम वस्त्रों के साथ में राजा ने भी रहना स्वीकार किया वही रहने लगे और कृष्ण शरीर इस बात को सूचित करता है कि पहले जब राजा थे तब इनको खूब खाने को अच्छा अच्छा मिलता रहा होगा मान पौष्टिक पदार्थ और मिलते रहे होंगे खूब खून बना खूब चर्बी बनी खूब मांस बना खूब तगड़े रहे होंगे शरीर खूब ताकत रही होगी उस समय लेकिन जब से यहाँ आ गए तब से अब वो सब वो सब त्याग दिया अब साधारण भोजन कर सूखी रोटियां खाते हैं सब्जी दाल खाते हैं कन्दमूल फल खाते हैं इस प्रकार का भोजन करते हैं जिसके कारण से शरीर मुठाता नहीं अब अगर शरीर नहीं मुटाता है तो ये इस समय के लिए स्तृती आयु के लिए वरदान है ये ऐसा नहीं कि बिचारे आकर के बन में तकष्ट उठा रहे हैं दुबले हुए जा रहे हैं ये कोई दुख की बात नहीं है ये गौरव की बात है कि अब उनकी चर्बी घट रही शरीर दुर्बल हो रहा है। ये उनके विकास का लक्षण है अगर आश्रम में भी आकर के आश्रम में अपने देश में ऐसे आश्रमों की कमी नहीं है जहां आश्रम है संत महात्मा लोग जहां पर भी रहते हैं लेकिन एक से एक मोटे महात्मा जन उनका बेट है खूब हाँ। खूब लंबा चौड़ा खूब पेट उनका खूब मोटे खूब तगड़े हैं खूब खाते हैं और बस अपने लोटते रहते हैं वहीं पर कोई उनको काम नहीं न तपस्या न साधना न कुछ बस खाए खूब खाए बढ़िया बढ़िया खाते हैं में अब लोग आग करके तमाम दाम दे जाते हैं खूब बढ़िया बनता उनका तमाम नाना प्रकार के दूध और तमाम और चीजें पौष्टिक तो पदार्थ खूब खूब खाते हैं खा खा हैं ये नहीं तरीका है ये गैर तरीका ये सामने समाज के लोग रख रहे हैं और लोग बात देखते भी है तो बहुत से लोग तो घृणा भी करते हैं कि देखो जनता के पैसा को लेकर के मुटा रहे हैं खा खा करके बर्बाद कर रहे हैं इस प्रकार और फिर इस प्रकार के जहां उनका शरीर होता है तो भौतिक दुष्प्रवृत्तियाँ और नाना प्रकार की और भी उत्पन्न उत्पन होती उत्पन है उनके साथियों भी और आ जाते हैं बहुत से फिर तो वो सबको कोई जीव तरीका नहीं है मानव प्रति जीवन का मानव प्रति जीवन का तरीका यही है की व्यक्ति उनको उस है वो चाहे उसको पौष्टिक भोजन उपलब्ध भी हो तो भी उसे नहीं करना चाहिए चाहे उसे बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र उसे प्राप्त भी हो तो भी अन्य व्यक्तियों के सामने जैसे अन्य लोग रहते हैं साधारण वस्त्र पहन करके वैसे ही रहना चाहिए ये विधान उस प्रकार के राजा ने इस प्रकार किया कृष्ण शरीर मुनिपट परिधाना इसको देखेंगे तो यही वर्णन नहीं है तो तुलसीदास ने जो कुछ लिखा है पुराणों के आधार के ऊपर आरण्य जो अपने हैं वेदों के भाग है उनके आधार पर तुलसीदास तो ने सब लिखा हुआ है कोई ऐसा नहीं कि तुलसीदास तो की मनगणन बात है तो हम क्यों तुलसीदास तो की माने हमें और बहुत से शास्त्र है उसके अनुसार हम देख लेंगे या अपने मन से हम कोई कल्पना कर लेंगे तो ऐसे नहीं शास्त्र मत जिस प्रकार से ऐसे ही कृष्ण शरीर मुनि पति परिधाना समाज है तो सुन ही पुराना समाज के माने वो जो मुनियों का सिद्धों का समाज है वो संत समाज है उन्हीं के बीच में रहते हैं तो वे लोग तो रोज अपने शास्त्रों का वर्णन करते रहते हैं नित्य सुन ही पुराणा पुराण सोते रहते हैं भागवत पुराण है शिवपुराण है और, और पद्म पुराण है। ये सब प्राणों के रोज पाठ होता रहता है उनको सुनाते रहते थे तो वे लोग पहले से जो लोग इनका पाठ करते आ रहे हैं पढ़ते चले आ रहे हैं वो उसमें योग्य पारंगत है तो अभ्यास उनको है पढ़ने का अब मनु आए तब उनको अब सुन रहे हैं उनका और सुनते सुनते थोड़े दिन के बाद में इनको भी उसी में योग्यता आ जाएगी फिर उसके बाद में ये भी प्रवीण हो जाएंगे लेकिन नए आए हुए उसको सबको इस प्रकार से सीखते रहते हैं सत्य समाज नित्य सुन ही पुराना प्राण सुनती तो अब देखो इनका जो शब्दों में खाना और पहनना कैसा है वो थोड़ा बता दिया बहुत विस्तार नहीं करते खाना पहनना बता दिया उनका इस प्रकार का सिंपल और दूसरा उसके बाद उनका ऐसा भी नहीं है कि खाई पियो सोते रहो ये नहीं है उनका फिर यह है कि नित्य सुन ही पुराना वहां पर जो प्राण होते हैं तो उनको सबको बड़े सावधानी पूर्वक सब सुनते हैं मन भी सुनते हैं शत्रुपा भी सुनते हैं कुछ सुनते हैं और सुनते हैं उसको सीखने की कोशिश करते हैं मन बुद्धि में धारण करते हैं उनमें स, आप प्राण इत्यादि सुनेंगे तो परमात्मा क्या है वो कैसे अवतार लेता है मनुष्य का उसके साथ क्या संबंध है जगत की सृष्टि कैसे करता है मनुष्य उस परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है यही सब प्रयोग प्रसंग उसमें आएंगे बार बार उसको सुनते हैं बार बार उसको सुनते हैं सुनते सुनते ज्ञान वृद्धि होती है भक्ति उत्पन्न होती है परमात्मा के कर बढ़ते जाते हैं ये तो एक साधन तो यही एक कि प्राण नित्य होना चाहिए आगे चलकर के उत्तरकांड जैसा भी बताया था काकभूष में क्या करते हैं काकभूष के तीन काम हैं चार काम है तीन काम तो उनके वैयक्तिक और चौथा काम समाज भर के लिए जितने वहां पर उनके आश्रम में जितने पक्षी समाजवास करता है उनको रोज वे रामायण की कथा सुनाते तीन काम क्या करते हैं ध्यान करते हैं उपासना करते हैं मानसिक पूजन करते हैं जब करते हैं ये उनके अपने वैयक्तिक काम है तो इतना भी नहीं है कि केवल उन्होंने बस भगवान की कथा सुना दी छुट्टी स्वयं भी बैठ करके घंटे दो घंटे जब करते हैं घंटे आधे घंटे बैठ करके ध्यान करते हैं मानसिक पूजन करते हैं तो ये सब साधनाएं जो है व्यक्ति की क्या करनी चाहिए मानवप्रस्थित जीवन को तो निष्क्रिय नहीं व्यतीत करना वो वहां पर आश्रमों में रहकर पूरा उसकी प्लानिंग के साथ में कि हमें सुबह से शाम तक का कार्यक्रम रखें और व्यस्त रहें बराबर अपनी साधना में तो इसलिए इस प्रकार के ये करते हैं और द्वादश अक्षर मंत्र को नहीं जप ही सहित अनुराग अब देखो उसके बाद जब भी करते हैं अब प्राण का प्राण सुनते हैं और उसके बाद बैठ के द्वादश मंत्र का जप करते हैं द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय ये मंत्र उनको प्राप्त हुआ पर तो उस मंत्र का भी जप करते हैं ज्यादा से ज्यादा मंत्र को जब जपते हैं <kohँ> जितनी ज्यादा मंत्र जपे उतनी ज्यादा कल्याणकारी संयम भी होता है बुद्धि भी नियंत्रित होती है उसमें राज जो बुद्धि विवाह करते हैं वो सब दूर होते हैं व्यक्ति का स्वभाव बदलता है तो इसके अपने जप का अपनी अपनी साधना का अपना फल है वो सब जप करना पड़ता है तो किया और बासुदेव पद पद दंपत दमपत लाग बस इसके पुराणों के सुनने के कारण से और जप करने से पुराणों के सुनने से ज्ञान उत्पन्न हुआ जब करने से व्यक्ति की पाप क्षीण हुए और उसके कारण से फिर भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है तो फिर इनके दोनों के मन में भगवान की भक्ति बढ़ने लगी दिनों दिन वासुदेव तो पद पंकुरु वासुदेव वासुदेव शब्द का प्रयोग करके दिखा दिया कि द्वादश मंत्र में वासुदेव शब्द आता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो वासुदेव पद पंकुरु वो परमात्मा जो सारे विश्व में व्याप्त है उसका स्मरण करते करते उन्हीं के चरणों में फिर उनकी हृदय में भक्ति भी उत्पन्न दंपत मन अति लाभ मैने भगवान के चरण बहुत मने भक्ति दिनों उपासना हुई तो उसके कारण से पर भक्ति प्राप्त हो गई ये क्रम इस प्रकार से चला ऐसे करके इन्होंने मनु शत्रुपा साधना चली और बाकी आगे साधना कैसे होती है उसको कल देखेंगे तो देखें। नान्या स्त्री हार रघुपति सत्यं बद्वान्न किला भक्ति प्रयक्ष रघुकुंगव निर्भरामे काम सही तुर्मा संचराम जयराम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम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 da yeah. गचते पूर्ण